दया परिवार के के सहयोग से स्वामी प्रेम प्रयास में गीता चिंतन माला कार्यक्रम इसके अंदर अभी विशेष कार्यक्रम चल रहा है श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातः सत्र में दशम अध्याय के पैतीस श्लोक तक हुआ था छत्तीस यह श्लोक चलेगा विभूति योग है भगवान का विस्तार अर्जुन ने पूछा मैं किस किस रूप से आपका ध्यान करूं? उत्तम अधिकारी के तहत कह दिया अहम आत्मा गुड़ा के में मैं आत्मा रूप से हूं द्वितीय कहा मैं जगत जन्म उत्पत्ति स्थिति कारण आगे अलग अलग रूप से ध्यान करने के लिए बहुत स्थान में बताते भगवान जहां जो श्रेष्ठ है उस रूप से परमात्मा ही है परमात्मा का ध्यान करे चलेता द्यूतम चलता तेजस्तेजस्वी नाम, तेजस्ते नाम जयसम्मी व्यवसायस्मी सत्तम सत्वताम छलता हम द्यूतम अस्मी छल करने वाले में जितने छल कपटे में द्यूत किरला में छल होता है छलता द्व्यूत परमा ब्रह्म परमात्मा द्व्यूत रूप से विद्यमान है वहां भी परमात्मा ध्येय तेजस तेजस्वी न हम तेजस्वी में, में। जिनमें तेजस अधिक है तेजस्वी भोला विद्यावीर आदि अधिक है उनमें तेज रूप से मैं हूं भोला विद्यावीर रूप से मैं हूं जयोश्मी दोनों के विवाद में जय की प्राप्ति होती जय ही परमात्मा स्वरूप है उसमें जय में भी परमात्मा का ध्यान करें व्यवसाय उसमें व्यवसाय निश्चय जो कुछ सद्गुणा सदाचार जन्य निश्चय होता है कर्तव्य बुद्धि वो निश्चय भी परमात्मा स्वरूप है सत्व सत्वता महम सत्व बाल में सात्विक पुरुष में सत्वगुण मैं हूँ सात्विक में मई श्रेष्ठ रूप से परमात्मा का ध्यान सर्वत्र करी श्लोक बोलो चलयता चलता तेजस्ेजस्वी नाम जोस्मी व्यवसायस्म सत्व सत्यवता वृषणीना वासुदेवोस्ण वासुदेवस्मी पांडवाना धनंजय पांडवाना धनंजय मुनीनाहंगस मुनीनाहंग कवीना मुशना कवि कवीना मुशना कवि ऋषिना वासुदेव सिंडवा धनंजय मुनी नाम अपी नाम सना कवि वृष्णिवंश में जितने उनमें में वासुदेव वसुदेव से पुत्र वासुदेव में हूँ तुम्हारे सामने तुम्हारा सखा पांडवा नाम मध्य में धनञ्जय अर्जुन रूप हूँ सब ध्यान करेंगे परमात्मा का वासुदेव में परमात्मा का ध्यान जिस प्रकार धनंजय अर्जुन में भी परमात्मा का ध्यान मुनि नाम अप्यो व्यास जितने मुनि मनन करने वाले मुनि हैं, उनमें में व्यास रूप में हूं सर्व पदार्थों को जानने वाले व्यास व्यास है महाभारत करने वाले कह गया कोई अन्य पुंडरीकाख्यात महाभारत कृत भवेत पर ब्रह्म विष्णु से भिन्न कौन महाभारत रचना करने वाले हो सतें तो व्यास भगवान विष्णु के अवतार अवतारे माना जाता है शंकर शंकरचार्य केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुन अपनी परम्परा में बुते शंकर शिवजी स्वयं शंकराचार्य रूप से अवतरित हि केशवम बाधरायण केशव भगवान विष्णु बहादरायण व्यास रूप से व्यास जी व्यासजीत सूत्र रचना करने वाले ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन और भाष्य रचना करने वाले भगवत पाद शंकराचार्य भगवत पाद सूत्र भाष्य कृत सूत्रकार भाष्यकार दोनों को नमस्कार करते हैं शत्र भाष्य कृत वंदे भगवंतो नमस्कार कितने बार वंदना पुनः पुनः बार बार पुनः पुनः नमस्कार तो व्यास भी विष्णु भगवान रूप से ध्यान उनके ही परमात्मा रूप से ध्यान करें कवि नाम उषना कवि कवि जितने क्रांत दर्शिको कवि क्रांत सब को जानने वाले सर्वज्ञ उन्हें उषा न से शुक्राचार्य कवि मैं हूं श्लोक बोलो वासुदेवस्ंडवाना धनंजय मुने न्यांगस कवीनामु सना कवि दंडो दमयतामस्मि दंडो दमयतामस्मि नीतिर जिगीषता नीतिरस्मि जिगीषता मौनम चैवास्म गुहयाना मौन चैवास्ुहयाना ज्ञान ज्ञानवताहम ज्ञान ज्ञानवताहम दंडोदमता नीति अस् जिगीषता मौन चैवास्ुहयाना ज्ञान ज्ञानवताहम दमयताम दंड अस्मि दमन करने वाले में मैं दंड रूपा जो दंड दिया जाता है जिनको दमन किया जाता है वो तो दंड परब्रह्म रूप परमात्मा है कभी दंड प्राप्त होता है तो तो उसमें परब्रह्म का ध्यान करें परमात्मा भी कभी कुछ देते हैं कभी कुछ मिलता है तब समझिए परमात्मा की कृपा है परमात्मा रूप से उसका ध्यान करें नीति रश्मि जिगी सताम जिगी शताम जीतना चाहते पर्व को पराप्त कर जितना चाहते पर को करके कर जितना चाहते जीतने के लिए कुछ नीति है नियम है उस नियम से ही जन जीतना होता है वो तो नीति रूप पर ब्रह्म है नीति में भी परब्रह्म का ध्यान करें मौन चयमी गुहया नाम गुह्या गोपनीय सारे गोपनीय में कुछ नहीं बोलना करता मौन नहीं हो गया तो परब्रह्म का भी ध्यान करो उसमें ज्ञान ज्ञान बता मह ज्ञानी में ज्ञान रूप से पर ब्रह्म ही है पर ब्रह्म के ज्ञान भी पर ब्रह्म स्वरूप है इसलिए ज्ञानी में ज्ञान रूप से मैं हूँ इसे ज्ञान में भी परब्रह्म का ध्यान करे तो। दंडो दमयता चैवास्मि मौन चैवास्म गुहैयाना जान जानवता बीज तदहर्जुन बीज तदहर्जुन विना सै न तदस्ति मैया भूत चराचर मैया भूत चराचर यूताजुन न विना माया भूत चराचर यद चा सर्वभूता बीजम तद अहम हे अर्जुन सारे भूतों का जो बीज कारण प्रकृति है उत्पत्ति कारण रूप उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं मेरे से सारे सारे की उत्पत्ति है और आगे एक साथ सब कह देते हैं पूरा प्रकरण बहुत लंबा हो जाएगा इतने समाप्त करते हैं भगवान न तद भूत चराचर भूतम यत मया बिना सियाथ मेरे बिना हो ऐसे कोई चराचर पदार्थ है ही नहीं जितने पदार्थ है न तदअस्ती ऐसा कुछ है ही नहीं जब भूतम चरा चराचरम यत मया बिना सियात जब मेरे बिना हो पर ब्रह्म सतरुपे सदैव समीदम अगर आशी थे सत्य के बिना सत्य अलग कर दें तो क्या होगा सत्य से बिना असत हो जाएगा तुच्छ पर ब्रह्म से बिना पदार्थ क्या रहेगा पर ब्रह्म सदरूपे से अलग करें तो क्या पदार्थ असत्य तो हो गया तुच्छ हो गया असत्य होने पर दिखता है तो मिथ्या है कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो परब्रह्म के बिना हो न तदस्थ्य बिना ये भूतम चराचर चर अचर कोई भी पदार्थ परमात्मा के बिना हो नहीं सकता है पर ब्रह्म तत् के बिना तो सत्स्वरूप से भी तो असत तो हो जाएगा तो चल जाएगा इसे मेरे बिना कोई आत्मा है पर आत्मा से रहित होगा तो निरात्मा को उसका स्वरूप ही नहीं रहेगा कोई नहीं है सारे सब सारे पदार्थ पर ब्रह्म स्वरूप है पर से बिना कुछ भी नहीं है सब पर का था सब नहीं है किन्तु पर एक अत्य अद्वितीय तत्व श्लोक गुरु ये सर्वूता बीजं तदाजुन न तदस्ते माया भूत चरा चरम नास्म दिव्याम ना दिव्यांग विभूतिनां देशतः देशतः विभूतेर विस्तरो नभूतीना विभूतेर विस्तरो विभूते मैया नम दिव्या विभूतीना परत विभूते मम्मा दिव्याना विभूति नाम अंतो नाक्ति हे परंतव जो दिव्य विभूति है अलौकिक विभूति विस्तार इतने विस्तार है उसका अंत है नहीं सब कैसे कथन करेंगे अर्जुन ने पूछा था अशेषत पूरा पूरा विभूति मुझे कहिए ये पहले ही बता दिया था कि संप नहीं कह सकते कुछ कुछ प्रधान ही मैं कहूंगा अभी अंत में हुई कहते मेरा विस्तार का अंत ही नहीं है जो कहा गया ऐसे तो उद्देश्यत हो कुछ दृष्टांत उसे थोड़े थोड़े कह दिया ये ऐसे तो है एक देश एक अंश बता दिया कुछ बहुत में बताने के लिए थोड़ा थोड़ा दिखा देते इस प्रकार ऐसे होते कुछ चिन्ह दिखा देते हैं क्या हाँ सांपलू को आते कुछ पदार्थ बहुत है थोड़ा दिखा दिया इसी प्रकार से हुए एक दश से दिखा दिया बिस्तर मया विभूतर बिस्तर मेरे विभूति का विस्तार थोड़े एक दशा में बता दिया वो समाप्त नहीं होगा कभी आ, बोलो नान तो विभूतिनं विभूती नेश्देश विभूते विस्तरो मैया विभूतिमत्स यद विभूतिमत्सम दुर्जित श्रीमदुर्जित सतदेवावगछत्व सतद मम तेजोस संभव मम तेजोस संभव विभूति मीमदुदित तेवावग्छ मम तेजोस संभव एक बार मेरे साथ मिलकर बोलूँ यद विभूतिमत सत्व श्रीमदूर्जित तदे मम तेजोस भव यद विभूतिमत सत्त यद पदार्थ हो तो विभूति वाले कुछ विभुति विभूतुत विस्तार युक्त हे कुछ मैश्वर्य कुछ विशेषता है श्रीमद लक्ष्मी युक्त हो ऊर्जित ऊर्जित ऊर्जा बल प्राण उत्साहयुक्त बलयुक्त कुछ विशेष जहां है उत्कर्ष है तत्देव तव मम तेजोश संभव अवगत जहां जो उत्कर्ष है उत्कर्ष को समझो मेरे तेज के अंश से उत्पन्न है जहां कुछ ऐश्वर्य है कुछ उत्कर्ष है लक्ष्मी है बल उत्साह विद्या धन आदि सब कुछ जो उत्कर्ष है सर्वत्र मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ ये समझो अर्थात जहां जा उत्कर्ष है उत्कर्ष पर ब्रह्म स्वरूप है वहां पर ब्रह्म का ध्यान करना कहीं भी कुछ उत्कर्ष है तो परमात्मा का ध्यान करे वहां द्वेश नहीं जहां जा, जा उत्कर्ष है परमात्मा का ही स्वरूप है उसके अंश से तभी उत्कर्ष हो है परमात्मा के अंश परमात्मा की इच्छा के बिना कोई उत्कर्ष नहीं हो सकता है इसलिए जहां जहां उत्कर्ष है पूज्य श्रेष्ठ महत्व लक्ष्य हो उत्साह हो बुद्धि हो ज्ञान हो राजा कोई होता है तो उसमें उत्कर्ष है बुद्धिमत्ता अधिक उत्कर्ष है जहां जो कुछ उत्कर्ष कोई श्रेष्ठ होता है उसमें परमात्मा स्वरूप के अंश के कारण ही उत्कृष्ट हुआ है तो उत्कृष्ट वस्तु में परमात्मा का ध्यान करे श्लोक बोलो यद्यूतिम्सम दूसम तेवग्छत्र मम तेज्वस अथवा बहुनैतेन अथवा किं बहुन किंजातेन तवाजुन कि तवाजुन द विष्ट स्थित मेकांशन स्थितगत अथवा बहुन किन तवाजुन विष्टभ्यादेकांशे नो जगत् अथवा बहुत कहने के बाद कहते न बहु ना ज्ञाते न तब किम बहुत जानकर के क्या होगा एते न बहुना ज्ञाते न तब किम बहुत जानकर के क्या उनको मिलेगा जितने कहने के बाद भी बच जाएंगे और कहेंगे तभी कुछ बचेगा बचेगा कौन बचेगा अधिक बचेगा अधिक ही बचेगा और कहेंगे तभी जो बचे जो कहा गया उसे अधिक रहेगा फिर और बहुत कहेंगे तो भी जितने भी कहे जाए बचेगा तो बहुत आज सुबह बताया था आकाश के जितना जितने हमने जान लिया वैज्ञानिकों ने सब जान लिया जहां जहां तक तो पहुंच गए जितने कल्पना कर ली उसे कितना रू अधिक बचा कितने को गुना बचा अनंत गुना बहुत तो, और बहुत आगे जान लेंगे तो भी अनंत बचेगा करोड़ों जितने जान ले उसके करोड़ों गुना जान ले तो भी और अनंत बचे कितने बचा बहुना इतने ज्ञान तेनाली क्योंकि सही पूरा कोई नहीं कर सकता है अभी मैं कहता हूँ संपूर्ण को जानने के लिए एक संक्षेय से कहता हूँ पहले तो कह दिया कि मेरे बिना कुछ नहीं है अभी कहते विष्टभ्या हम इधम कृष्णम एकांत नितु जगत इदम कृष्णम जगत विष्टभ्य एकांश निष्टभ्य हम सारा ब्रह्मांड को मैं धारण करके स्थित हूँ सारा ब्रह्मांड का मैं धारण करता हूं पादश्याम भूतान देवी एक अंश में सारे ब्रह्मांड है मैं सबका आश्रय हूं सबका धारण कर हूं एकांश नहीं सब पूरा नहीं। अर्थात जितने सारे ब्रह्मांड है परमात्मा के एक देश में कल्पित यद्यपि पर परमात्मा निरवय उसमें अवय नहीं है तो भी अवयव कल्पना करके कहना पड़ता है जो विचार कर कोई शिष्य पूछता है सारा ब्रह्मांड परमात्मा में है परमात्मा के पूरा सर्वत्र है या एक देश में जो एक देश सर्वदेश मानकर पूछता है उसको तो तो कहते एक देश में। कल्पित होने के कारण वास्तव तो परमात्मा नहीं तो एक देश में एक अंश में स्थित है यही परमात्मात्मय अर्थात जितने पदार्थ है सर्वत्र परमात्मा है या नहीं है और उसके बाहर परमात्मा है सव के अंदर है सव के बाहर ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड के बाहर आकाश के अंदर ब्रह्म है आकाश के बाहर आकाश के बाहर ही परमात्मा आकाश के बाहर कहेंगे तो न्याय के लोगों वैज्ञानिक लोगो उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आकाश को अनंत कहते उसके फिर बाहर क्या होगा किन्तु वेदांत में आकाश की उत्पत्ति होती है अनंत नहीं है आकाश की उत्पत्ति उनसे कार्य है आकाश की उत्पत्ति होती प्रलय काले में आकाशीय समाप्त हो जाएगा हे पूछते है बड़े तार्कि लोग बड़े बड़े कहते ये वेदांती लोग प्रलय काल में सबका अभाव कहते कोई बात नहीं किन्तु आकाशी भी नहीं रहेगा आकाश से कहां जाएगा वैज्ञानिक कहते आकाश से खाली स्थान है वो कहां जाएगा स्थान कहां जाएगा सारे पदार्थ नष्ट हो जाएगा आकाश कहां जाएगा किन्तु सारे प्रश्नों का उत्तर है एक तो आक्षेप करने वाले हो तो कुछ ना कुछ बोलता है तो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं जो जानना चाहता है उसके लिए उत्तर है आप सपना देखते हो कभी कोई सपना देखता है आप लोगों में सपने में कभी पर्वत दिखेगा समुद्र दिखता है किंतु आकाश नहीं दिखता है ना, ना दिखता है आकाश दिखता है, है? संशय होता है किस किस को आकाश नहीं दिखेगा आकाश दिखता है तो जब आप जग जाते हो पर्वत तो समुद्र सो जाए। तो नष्ट सो जाइए किंतु सपने के आकाश चढ़ता है रहता ना नहीं कोई कहाँ करते जगने के जो आकाश दिखता है अलग है सपने का आकाश भी गया या रहता है सपने में आकाश देखा था कभी का आकाश में कोई उड़ते हैं आप लोगों ने कोई उड़ने वाला है हाथ उठा कोई उड़ने वाला आ, देखो आकाश में उड़ने वाला है और आकाश में नहीं देखा तो अभी सपना में आकाश देखा है सपना में अभी पूछते समय आप नहीं बताए आकाश से देखा नहीं क्या और आकाश से उड़ने वाला उस समय लगता है कि हमारे पास सामर्थ्य हम तो उड़ सकते हैं उस समय नहीं लगता है कि आश्चर्य नहीं लगता है तो जगने के बाद आप उड़ता नहीं सकते आकाश रहता है वह आकाश सपने में जो आकाश देखा तो नहीं रहा कभी कभी कोई सपना देखा बहुत वर्षा हो रही और जग गया कपड़ा है कहीं रखा है यार वर्षा होगा चलो उठाए गया तो सच में देखा वर्षा हो रही तो उसका सपना सत्य हो गया ना नहीं सपने में जो वो तो वर्षा कल्पित मिथ्या है हा उसी प्रकार कभी वर्षा सामने हो गई हुआ लगे कि सपने में जो बरसा वो वर्षा सत्य कितने बार वर्षा देकर उठता है बाहर वर्षा नहीं ऐसा भी होता है कभी मिल गया तो मिल गया तो वह सपने में कोई पदार्थ सत्य नहीं है जगने के बाद सपने के सारे पदार्थ समाप्त हो जाते हैं आकाश भी समाप्त हो जाता है इसलिए आकाश वस्तुतः पारमार्थिक नहीं होने से कल्पित होने से उसका भी प्रलय काल में लय हो जाएगा उसकी उत्पत्ति होती है बोलो लोगों अथवा न तवाजुन ऋष्ट मृद्न मेकांशन स्थित तो जगत् ओम तत्सदी ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गी उपनिष्स श्रीमद्भगवद्गी शू। उपनिष्स ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे ब्रह्म विद्यायां विद्यार्जुन संवाद श्री कृष्णाजुन संवादे विभूति योगो नाम विभूति योगो नाम दसमोध्याय दसमोध्याय अथकादश्याय अच्कादशोध्याय अथ एकादश अध्याय तीन पदे अथे एकदश एक साथ मिलकर बोलो का एकादश अलग लिखा है तो मिला देना चाहिए अथई अथे एकदशो अध्याय इस एक संस्कृत में अथ के बाद ए है के बाद तो जाएगा अथई और ये नहीं रहेगा अथेकादशोध्यायः अथेकादशोध्यायः अब ये सब विभूति सुन करके अर्जुन की इच्छा हुई ये सब देखने के लिए कैसे रूप है पर ब्रह्म का ऐसे विस्तार वाले अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच मदन ग्रहाय परम मदनुग्रहाय पर गुह्यम अध्यात्म संगीत गुह्यम्यात्म संगीत युक्त वचस्तेन युक्त वचस्तेन मोहोय विगत मम मोहोय विगतो मम मोहो अर्जुन उवाच परमं मद अनुग्रहाय पध्यात्मसंगीत वचस्तेन मोहोय विगत मम मदनुग्रहाय आध्यात्मसंगीत परुह्यं यच उतम तेना मम मोह विगत मेरा मोह नष्ट हो गया आपके वचन से मेरे अनुग्रह करने के लिए मेरे प्रानुग्रह करने के लिए आपने कहा गुए तो परम गोह्यम गुह तो गोपनीय ही उन्हें परम अत्यंत गोपनीय जो तत्व तो तो आपने कहा अध्यात्म संजीतम अध्यात्म नाम को वस्तु प्रत्येगात्म स्वर्व आप ब्रह्मस्वरूप पार्थिक स्वरूप आपने कहा यह तो या वो उत्तम जो शब्द आपने कहा आपके उपदेश उसी वचन से गुरु के उपदेश से ही ज्ञान होता है आपके वचन से ही अय मोह मम अभिगत मेरा मोह भ्रम अभिवेक नष्ट हो गया चला गया अभिवेक विगत हो गया चला गया हाँ श्लोक बोलो अर्जुन वाच मदन प्राय पर वचस्ो मिगत मम भ्यूता भवाप्ययो हि सुतो विस्तरसो मया सुतो विस्तरसो मया मैया कमलपत्रात् कम पत्रा महात्म्यम अयम महात्म्यम अच्यय प्रयोग भूता सुतो शुत विस्तरो मैं कमल पत्रच महात्म्यमी चाव्यय भूता भवाप्यों मै विस्तर श्रुत विस्तरशना क्या सुना भूता नाम भवाप्यू भव और अपेय भवे उत्पत्ति अपेय प्रलय भूत उत्पत्ति परमात्मा से और भूतों का लय परमात्मा में और सारे प्राणी रहते समय भी परमात्मा में सुसित है सारे कार्य सौ की उत्पत्ति और सबकी स्थिति सब का प्रलय परमात्मा में विस्तारों समया स्वत विस्तार सुना किससे सुना तत्त आपसे हे कमल कमल है कमल के पत्र के समान जिसकी चक्षु है कमल पत्र गोल है क्या कमल का पत्थर दिखा है कोई कोई पुष्प देखे पत्र नहीं देखे होंगे नहीं देखा है गोल गोल है गोल है क्या मैं आज चक्षु को कमल जैसे भी कहते कमल पत्र की जैसे अक्षी ऐसे परमात्मा के संबोधन कर कहते महात्मा भी भी चाह आपके अव्यय महात्मा भी मैंने सुना आपके महात्म्य जो अव्य अविनाशी सब सुना विस्तार पूर्वक सुना विस्तार सो से नहीं बहुत विस्तार से सुना आपके मुख से शवन किया और आपके जो महात्मा में वो भी सुना अभ्य महात्मा अच्छा अक्षय अविनाशी तत्व स्वरूप ये भी सुना श्लोक बोलो भूतान सो मया सुथ विस्तर सोमयामलपत्र महात्मी चाभ्य थेतथा महात्मा परमेश दृष्टुा तेप द्रष्टुम्छा तेप मेश्वर पुरुषोत्तम मेश्वरम पुरुषोत्तम एवमेतन था तत्व महात्मा परमेश्वर कस्टमीक्षा तेप मैश्वरं पुरुषोत्तम प्रथम पद में कितने पद बताओ गुलाब कोई चार चार पांच पांच पांच पांच हो तो मध्य में तृतीय रहेगा ना तृतीय पद कौन बताओ यथा यथा ठीक यथा तृतीय पद है तो आगे दो पद है क्या क्या तो हाँ ठीक एवं एतद दो पदे पांच हो गया एवं एतद यथात्म आप मतलब आप कहते हो जैसे आपने बताया एतद एवं ये ठीक है बिल्कुल ठीक नहीं कहा ठीक है आपने कहा जो मैं बिल्कुल विश्वास करता इसमें कोई संशय नहीं यथात्म आप जैसे आप कहते हो यही ये, ये, ये बात तो सर पैसा है हे परमेश्वरम आत्मान आत्मान अपने स्वरूप का अपने जैसे कहा जैसे कहते ऐसे किन्तु मैं दृष्टि में छा मित रूपम ऐश्वरम हे पुरुषोत्तम ये सब ठीक है बिल्कुल कोई संदेह नहीं किंतु ऐसे रूप थोड़ा मैं देखना चाहता हूं ऐश्वरम ईश्वर से एकदम ऐश्वरम परमेश्वर के जो रूप आपका जो रूप है ते ऐश्वर रूपम ईश्वर ऐश्वर्य से युक्त ईश्वर रूप ऐश्वर्य से युक्त विस्तार से युक्त जो रूप आपने बताया रूप में द्रष्ट मिच्छा देखना चाहता हूं और प्रार्थना करेंगे आगे करें श्लोक बोलो एवं तद यथात तो तो महात्मान परमेश्वर द्रुा ते मईश्वर पुरुषोत्तम मनसें यदि तक्यं मे यदि तक्यं मैया दुमी प्रभो मै द्रष्टुमति प्रभो योगेश्वर ततो मे योगेश्वर ततो मे शात्म अव्यय दर्श आत्माय मे यदि तक्य माया इति प्रभो योगेश्वर ततो मे दर्श आत्माय यदि माया तद दर्शन सक्य मन्यसे जो ऐश्वर्य रूप है मया दृश्य सक्यमित यदि मन्य मैं देख सकता हूँ मेरे द्वारा देखा जा सकता है ऐसा यदि आप मानते हैं यदि आप मानते हैं कि मेरे द्वारा मेरे द्वारा देखा जा सकता है यदि माया दर्शन सक्यमिति मन्य जो आपके विस्तार के साथ ऐश्वर्य रूप मेरे द्वारा माया दृष्टम सक्य देखा जा सकता है इत इसे मानते हो हे प्रभु हे योगेश्वर ततो आत्मान अव्यम में दर्शय आपका स्वरूप जो आत्मा अविनाशी तत्व है उसको मुझे थोड़ा दिखाइए दर्शन कराइए यदि मेरे द्वारा देखा जा सकता है आप मानते तो मुझे थोड़ा दर्शन कराइए पूरा अब मैं अत्यंत दर्शन करना चाहता हूँ उसे मुझे दिखाइए जब इसे दर्शन करेंगी परमात्मा की इच्छा हो और क्या क्या इच्छा करनी चाहिए उसके साथ हैं <laughs> कोई इच्छा करेंगे तो परमात्मा दर्शन नहीं होगा परमात्मा दर्शन करने की इच्छा तभी कही जाएगी जब और कुछ इच्छा नहीं हो और बहुत इच्छा है, तो है। थोड़ा भगवान आपका दर्शन कराए चलते फिरते थोड़ा देखेंगे लेंगे ऐसा नहीं इसे चलते फिरते देख नहीं उस देखने की इच्छा है तो बात और कुछ न ये नहीं कहा कि चलो अभी युद्धों के समय बातें है। बात, बात करेंगे भगवान गीता का उपदेश करते है युद्ध में सब लोग क्या कहते अभी हमारे पास समय नहीं समय कहा गीता सुनेंगे के लिए अर्जुन के पास समय था ना भगवान के पास समय था रौनक क्षेत्र में गीता का उपदेश कर देते हैं युद्ध होने के समय में न श्री कृष्ण भगवान ने कहा मैं तुमको बाद में उपदेश करूंगा न अर्जु ने कहा नहीं इस चलो थोड़ा हो गया अभी जो तो करते हैं बाद में आप बताएं यहां पर रहता है थोड़ा हमको हम दर्शन कराए युद्ध पीछे हट गया और कुछ करने और कुछ आगे पीछे कुछ पीछ नहीं केवल भगवान का दर्शन करना चाहते हैं रूप मतलब स्वरूप है ऐश्वर्य तो ईश्वर के संबंधी रूपम मतलब ऐश्वरम ऐश्वरम रूपम ईश्वर के जो रूप है उसको ऐश्वर्य कहा जाता है महेश्वर का सूत्र तो माहेश्वर देव का तो दैव ईश्वर का हो तो ईश्वर ऐसे व्याकरण बनता है ईश्वर से रूपम ही तो ऐश्वरम रूपम ईश्वर संबंधी रूप आपके जो परमेश्वर का परमात्मा का जो स्वरूप है उसके में ऐश्वर्युक्त जिसमें सब सारे ईश्वर होता है जो ईश्वर इश्वर् से ईश्वर में धर्मता ऐश्वर्यम सारे ऐश्वर्य से युक्त सारे सामर्थ्य से युक्त जो रूप आपका वो देखना चाहता हूं ऐसे तो रूपा भगवान श्रीकृष्ण रूप देखते हैं शंकर चक्र गदापत रूप ही देखते हैं किन्तु सारे ऐश्वर्य से रूप जैसे जैसे आपने बताया विस्तार से इसी रूप से मैं हूं मैं वेद रूप हूं मैं व्यास रूप हूं मैं सूर्य रूप हूं मैं चंद्र रूप से हूं ये जो रूप से आपने बताया ऐसे ऐश्वर्य आपके सारे सामर्थ्य युक्त रूप को मैं देखना चाहता हूं पूरा हाँ तरह से भाव ऐश्वर्य ऐश्वर्यम बने ऐश्वर्य भी बने तथित होता है तद सेमन होता है ईश्वर से ही तो ऐश्वरम ईश्वर से भाव ही तो ऐश्वर्यम ऐश्वर्य होता है ईश्वर में रहने वाला धर्म ईश्वर संबंधी स्वरूप का नाम ऐश्वरम ईश्वर संबंधी रूप मुझे दिखाए जो सामान्य रूप तो हम दर्शन करते सारे ऐश्वर्य से युक्त सर्व सर्वस्वान ब्रह्मांड व्यापक ऐसा जो रूप दिखाई सारा व्यापक हो के अंदर सारे कुछ आगे दिखाएंगे विश्व रूप में सब दर्शन बताएंगे क्या क्या रूपम रूपम ऐश्वरम मिलाकर रूपम ईश्वरम मिला रूपम, रूपम अलग पद है ऐश्वरम अलग पद है दोन मिलाकर रूपम ईश्वरम रूपम ऐश्वरम ऐश्वर्य के रूप रूपम व्याख्या करते समय तो रूप कहते संस्कृत रूपम ईश्वर के रूपम श्लोक बोलो मन्यसी मन तक्य मैं दृष्टि प्रभ योग दशात्मा श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच पश्च पाथ रूपा पश्च पाथ रूपा शतशोथ सहस्रश शतशोथ सहस्रश नाविधान दिव्या नाविधानी दिव्या नावकृती चाणा ची भगवाच पातरु पाणी सत सौ सहस्र स नाना विदानी दिव्या नाना वड़ाकृति नि चगवान तुरंत खुशी होकर दिखाते भक्त के प्रति भक्त अवस्थल परमात्मा भक्त प्रार्थना करते थे तुरंत वस्तुतः तो भगवान का दर्शन करने के लिए भक्त जो तैयार होता है ना और कुछ नहीं चाहिए आपका दर्शन तो परमात्मा दर्शन देते ही किंतु बहुत इच्छा मन में रखा है और छिपाने पर परमात्मा को तक तो मालूम है क्या चाहता है कितने मुझे चाहता है कितने धन संपत्ति का परिवार इनको चाहता है परमात्मा पता चलता है तो दर्शन कैसे देंगे तो जब पूरा पूरा कोई चाहेगा तो दर्शन देते हैं शीघ्र कहते पश्चिम है पार्थ हे पार्थव में रूपाणी सत्रसो अथवा सहस्व स मेरा रूप तो सब देखो कितने रूपये सौ सौ रूपये हजार रुपए हजार रूपये सत्र रुपए हजार हजार रुपए अनेक रुपए अनंत रूपये मेरा देखो और कैसे रुपए है नाना विधानी अनेक प्रकार रूपे दिव्य रुपए जो लोक में इसे कभी नहीं दिखा अब प्राकृतिक दिव्य अलौक्य रूपे नाना वर्णाकृति नीचे अनेक वर्ण अनेक आकार जिसमें नाना वर्ण आकृति रूप में ऐसे अनेक प्रकार रूप देखो हाँ। रूप में नील पीतादि आदि वर्ण भी बहुत प्रकार है आकृति आकार भी भिन्न भिन्न भिन बहुत भिन है और ऐसे अपराकृत रूप है अनेक प्रकार है। देखो चलो हाँ। को बोलो श्री भगवान से मे पाथ रूपी शत शोथ सहस्रश नाध दिव्या वर्णा चादितू रुद्रा पशादून रुद्रा नस्नौ मरुतस्तथा नस्वनौ मरुतस्तथा बहू नदृष्ट पूर्वाणी बहून्यदृष्ट पूर्वाणी पशाश्या पश्याश्चरियानि भारत कष्या भारत कशाद्वसून रुद्रा नस्नौ बहू न्यृष्टपूर्वाणी पशाश्या भारत पश्य आदि वसुन् रुद्र अश्विनौ तथा मृत बहूनी अदृष्टपूर्वाणी आश्चर्या पश्या, पश्यारत पश्य आदित्या आदित्य कितने हैं द्वादित्य शुभ है था बारह मास में अलग अलग हो जाते हैं उनको सबको देखो वसु कितने है आठ है वशु उनको भी देखो रुद्र कितने है एक आदस। एकादश एकादश ग्यारह उनको भी देखो और अश्विनी कितने है दो अश्विनी के बाद दो है मरु तो उनचास से सात सात गुण है तथा इनको तो देखो इनका तो, तो ये नाम प्रसिद्ध है और क्या देखा ना बहुनी अदृष्ट पुरबानी जो मनुष्य में लोक में कभी नहीं देखा किसने नहीं देखा उसको भी देखो कभी नहीं देखा वह आखो अदृश्यपूर्वाणी अलौकिक है पश्च्य आच्चर्यानी आश्चर्यजनक अद्भुत रूप देखो तुमने तुम, तुम, तुमने नहीं देखा अन्य ने किसी ने नहीं देखा इसे रूपे उसको देखो आश्चर्यजनक रूप भी बहुत देखो शो हाँ। को बोलो पश्चात बहुन दृष्ट पूर्वाणी भारत न केवल एतावत इतने केवल नहीं अभी भगवान कहते बड़े प्रसन्न होकर कहते देखो इहैकस्थं जगत्कृत्न कस्थ जगत्न पशा सचराचर पशा सचराचर मम दे गुड़ाकेश मम दे गुड़ाकेश यद्रष्टुछसी यद्रष्टुम्छसी कस्थ जगत्न पश्चात सच्चाच मम दे गुडाकेश्चानसी एक मम देह मेरे देह में एक मेरे शरीर में स्थित देखो यहाँ मम देह एक में तेत आ रहे किसको देखना कृप्सन जगत सांपूर्ण जगत ब्रह्मांड को देखो पश्यो अद्य अभी सारे ब्रह्मांड मेरे देह में एक देश में थे तो देखो सचरा चरम चर अचर के साथ चरे चलने फिरने वाले पशु पक्षी मनुष्य अचर स्थिर रहने वाले चरा चर्य के साथ सब कुछ देखो सारा कृतम जगत कृतन का सब संपूर्ण जगत को देखो कहा देखे ना ममा देहे एक स्तंभ एक थोड़े आंसर में देखो और क्या देखना है अन्य द्रष्टुम्छी और जो देखना चाहते हो उसको भी देख लो जो चाहे तो देख लो जो तो प्रसिद्ध है जो पहले तो बता दिया बहु ने अदृश्यपुर देखो और जो देखना चाहते हो जो पहले आपने कहा था यदवा जय में यदि हम युद्धो करें हम जीतेंगे अतः हम हमको जीत लेंगे इसको देखना चाहते तो इसको भी देख लो आगे क्या होगा ये भी देख लो युद्ध कैसे होगा कौन मारेंगे कौन किसको मारेगा क्या होगा इसको देखना चाहते हो इसको भी देख लो सारे कुछ देख लो हाँ स्लोगो बोलो एक जगत कृष्ण पश्चात सचराचरण ममा देह गुडाके संग श से द्रष्टु न तु मं सक्य से दृष्टु मने न चक्षुषा मने न चक्षुषा दिव्यं ददामिते दधा ते चक्षु दिव्य ददा ते चक्षु पश्य मे योग पश्चरम से दृष्टु दशु मन नक्षुषा चक्षुश् हमें नहीं बस स्वचक्षु सा दृष्टु न शक्य से जो तुम्हारे चक्षु है इसी चक्षु के द्वारा मुझे नहीं देख सकते हो न तो माम शक्य से दृष्टु तुम्हें तो देखाना चाहते देखो आपने प्रार्थना करने से हमें देखाते देखो किंतु तुम्हारी इसी चक्षु से स्वचक्षु आने न सचिक अभी जो तु तो चक्यु इसके द्वारा दृष्ट न चक्य से नहीं दे हो तो फिर कैसे दर्शन करेंगे भगवान कहते है दिव्यम ते चक्षामी दिव्यम ददामी जी चक्यु दिव्या चक्यु अलौकिक नहीं अलौक्य चक्यु में दे रहा हूं मैं ऐश्वरम योगम पशु ईश्वर समी मेरा योगा। इश्वर्या। इश्वर्या योग ऐश्वर्य ईश्वर का यथार्थ योग शक्ति शक्ति से रचना शक्ति अतिशय त्रिगुणात्मक माया माया शक्ति उसमें अतिशय हो मेरे सामर्थ्य हो जितने कुछ है सब देखो किसके द्वारा दिव्य चक्षु के द्वारा अलौक्य चक्ति दे रहा हूँ हलो को बोलो न तू मान सच से दृष्टु मन नहीं सचु सादानी के चक्षु, सा। चक्षु। असम योग संजय उवाच संजय उवाच एवं उतवा तजन एवंक्ता तयोग्वरो महा हरी महायोगेश्वर हरी दर्शयामास पाथय दर्शयास पाथा परमं रूपम परम रूपमश्वरम संजय उवाच एव मुक्ता तो राजन राजेशरो हरि दर्शायास पाताय परम रूपमेरम श्लोक बोलने के बाद में उच्चारण करने के बाद उच्चारण करना मैं बोलते सम कोई बोलते बीच में ठीक नहीं सर मैं उच्चारण करता हूँ उसके बाद आपको आता है नहीं आता ही बात नहीं बहुत तो आता है सब बोलेंगे तो विक्षेप होगा मैं बोलूंगा उसके बाद बोलना फिर बाद में मिलकर के बोलना और बोलते सम सब मिलकर के बोलना है बोलो ठीक है संजय महायोगेश्वरो हरी परमं मा संग्वरम संजय ने कहा भगवान अर्जुन का संवाद चल रहा है बीच में संजय कहाँ से आ गया धृत राष्ट्र संजय बैठा है धृत के पास है। उनको कह रहा है अरे युद्ध क्षेत्र युद्ध तो पहले आकर के देख करके जब भीष्म पितामह सरस्वजा में आ गए तभी जाकर के धृतराष्ट्र के पास पहुंच करके कहा संजय में आया हतो भीष्म पितामह भरता ना पितामह मर गये तब धृतराष्ट्र ने पूछा कैसे कैसे क्या क्या हुआ फिर सुनाओ कैसे मर गए फिर उसको वो सुना रहा है संजय कहता है जब इसे भगवान ने कहा भगवान ने क्या किया एवं तथो राजन एवं उत्ता भगवान ने कहा भगवान ने क्या कहा कहां से कहा पश्चिम पार्थ रूपाणी यहां से लेकर के तीन चार श्लोक में आ गया पंचम श्लोक में पश्चिम पार्थ रूपानी एक ही तरह कहा भगवान हुआ च एक दो तीन चार चार श्लोक में भगवान ने कहा देव्यन्धता मित्र चक्ष पश्चिमी युग मिश्रम यहां तक एवं उता कह करके ततो हे राजन राजन करके संजय धृता संबोधन करता है हरि भगवान महायोगेश्वर हरि योगी नाम ईश्वर योगेश्वर महायोगेश्वर बड़े योगेश्वर हरि हे पार्थ आय ऐश्वर रूपम दर्शाया मास परम रूपम दर्शाया को दिखाया ऐश्वर रूप ईश्वर सहित ईश्वर के संबंधी ईश्वर परम रूप निरत रूप दिखाया अर्जुन को दिखाया विश्व रूप दिखाया वो बहुत विलक्षण विश्व रूप दिखाया पार्थाए अर्जुनों को दिखाया सबको नहीं युद्ध क्षेत्र के बीच में दिखाया तो सब लोग देख लेंगे नहीं अर्जुन को दिखाए अर्जुन को दिखाया रूप जो वहां बनेगा सबको नहीं दिखेगा नहीं दिखाएगा क्यों नहीं दिखेगा दिव्य चुना अर्जुनों को देखने के लिए भी अपने चखी से नहीं दिव्य चकू से सब के चक्षु किसी का ऐसे चक्षु के द्वारा ग्राही होता तो अर्जुनों को दिव्य चकु देना जरूरत तो नहीं था दिव्य चक्ष अर्जुनों को दिया इसलिए अन्य कोई नहीं देख सकता इसलिए संजय कहता है पार था दर्शाया अर्जुनों दर को देखा अर्जुन के लिए देखाया सब नहीं कितने धन्य है अर्जुन है इसे संजय को तादृष राष्ट्र गुरु श्लोक बोलो संजय उवाच् तथा तो राजेश दर्शयामा सारा परम रूपम ईश्वर अनेक वक्त नयन अनेक वक्त नयन मनेका दर्शन मनेका दर्शन अनेक दिव्याभरण अनेक दिव्याभरण दिव्या ने कोद्यतायुधम दिव्या ने कोतायुधम अनेक वक्त नयन मनेका दर्शन अनेक दिव्या श्लोक में कितने पद है बताओ प्रथम पद में कितने पद बताओ एक पद द्वितीय पद में चतुर्थ पद में एक पद सब एक एक है चार पद अनेक भक्त रण अनेकानी वानी नयना अस्वीन जिस रूप भगवान के विश्व रूप में वक्त चक्षु कितने हैं अनेक अनेक वक्तृनेक भी अनेक अनेक अद्भुत दर्शनम अद्भुत दर्शन अनेक प्रकार आश्चर्यजनक रूप है दर्शन रूप अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक अद्भुत दर्शन क्या है उनका रूप है अनेक दिव्याभरणम दिव्य अलौकिक आभरण है आभरण अलंकार भूषण आभूषण दिव्य ये सामान्य नहीं कितने अनेक है अनेक दिव्य आभरण जिस रूप में और आयुध भी बहुत है हाथ बहुत है आयुध भी बहुत है कैसे आयुध है उद्यत आयुध खड़गो को रखा ऐसे कर रखा नहीं उठा करके धन रखा है ऐसे उठा करके उद्यत आयुधम खड़गों को उठा कर ऐसे उद्यत आयुधम और आयुध किस प्रकार उसका विशेषण क्या है कितना आयुध अनेक उद्यता तो एक नहीं अनेक उद्यता आयुधम वो किस प्रकार दिव्य अलौकिक है ये सामान्य नहीं जो लोक में दिखेता है उसमें विलक्षण है ऐसे जिसमें है ऐसे रूप आगे के उसके साथ दस मास में आ गया। अच्छा पूर्व में आया दस दस मासेप पहला आया ये दिखाया क्या क्या दिखाया ऐसे रूप अनेक वक्त नयन रूप में अनेक अद्भुत दर्शन है अनेक दिव्य आवरण भरा हुआ है अनेक युद्धता तो इस रूप में ऐसे रूप को दर्शिया मासव के साथ संबंध है श्लोक बोलो अनेक वक्त नयन ना। अनेकुत दर्शन अनेक दिव्या दिव्यातायुधम दिव्य मल्यांबरधरंग दिव्य मल्यांबरधर दिव्य गधापन दिव्य गधापन सर्वाश्चर्यमयं देव सर्वाश्चर्यमयं देव मन तंग विश्वों मुखम मनंद विश्व मुखम दिव्याल वरधरम दिव्य गंधानुले लेतन सर्वाश्चर्यमय देव मन विश्व मुखम प्रथम पद कितने पदे एक पद द्वितीय तृतीय में द्वे प्रथम पद क्या है सर्वाह। सर्वाह। क्या है सर्वाश्चर्यम सर्वाश्चर्यमय एक प्रति की दिव्य माल्याम्बर धर्म माल्या अंबर को धारण करने वाले दिव्य माल्य सामान्य नहीं माल्य है पुष्प आदि अम्बर वस्त्र है दिव्य धारण करने वाले जो रूप परमात्मा को उसको देखा और शरीर में दिव्य गंधानुलेपन गंध सुगंध है दिव्य गंध सुगंध अनुलेपन सर्वाश्चर्यमय देव ये आश्चर्यमय है प्राय पूरा सो जहां देखो पूरा आश्चर्य अनंतम अंत नहीं ऊपर तो देखो तो समाप्त नहीं होता इधर देखो समाप्त नहीं इधर देखो समाप्त नहीं जहां देखो समाप्त नहीं ये दर्पण में दर्पण दोनों होते प्रतिंब होता है ना ये गिनती करो कितने प्रतिब देखा इधर दोनों तरफ दर्पण तो, प्रतिंब दिखता है बाद देखते तो प्रतिंब दिखता रहता है गिनती नहीं कर सकते इसी प्रकार रूप परमात्मा का जहां देखो रूप तपर ऊपरे जहां देखो अनंत रूपम विश्वत मुखम विश्वत मुख सबर उनका रूप है भरा हुआ है ऐसे रूपों को भगवान ने अर्जुन को दिखाया शो को बोलो दिव्य माल्याम्बर दिव्य गंधानु लेपनम सर्वाश्चर्यमय देव अन विश्व ये जो परमात्मा का स्वरूप है उनका प्रकाश इतने हुए इसके लिए उपमा दृष्टान्त बताते हैं देवी सूर्य सहस्त्र देवी सूर्य सहस्त्र भव्युगपत्थिता भवे दुगपदोत्थिता यदि भासदृशी सादि भासदशी सासस्त महात्मनः भाषस्त महात्मनः दिल्ली सूर्य सहस्र से भवल्युगपदुत्थिता यदि भाषदी सासस् महात्मनः यदि दिव्य सहस्य सूर्य युगपद युगपदत्थित भवेदे एक साथ आकाश में सूर्य सहस्य युगपदत्थिता एक हजार सूर्य एक साथ उदय हो जाए एक साथ हजार सूर्य एकटी हो जाए तो यदि सा तस् महात्म भाषा यदि सदृशिष्याद परमात्मा का जो प्रकाश है तसे महात्मा न भाषा महात्मा परमात्मा का परमात्मा विस्वरूप उनका जो भा है प्रकाश उसी का यदि भा यदि उसके सदृश हो जाए अर्थात सदृश ही नहीं यदि हो जाए पहले तो एक हजार सूर्य उदय हो जाएंगे यदि हो जाए एक हजार सूर्य हो भी जाए मान लो चलो एक सूर्य हो जाए तो भी पर ब्रह्म के प्रकाश के लिए सदृश नहीं है यदि सदृशी है ये बा यदि परमात्मा के आकार सदृश उनके जो प्रकाश है उसे प्रकाश के कभी कदाचित सदस्य हो सकता है कभी संभव नहीं होगा किन्तु कभी हो सकता है हो जाए अर्थात उससे भी बढ़कर के प्रकाश है वो तो स्वयं प्रकाश है बाकी प्रकाश तो पर प्रकाश है स्वयं प्रकाश नहीं है तो इतने हो सकता है तो इसे प्रकाश पर ब्रह्म प्रकाश है इसको समुक्त करके सुन करके सरस्वते पर का साक्षात्कार क्यों नहीं हो सकता है बहुत प्रकाश है है तो प्रकाश रूप इतने प्रकाश है उसके लिए कोई तुलना नहीं कर सकते तो इसे पर का साक्षात्कार कैसे होगा एक सूर्य को देखना मुश्किल है हजार सूर्य इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रकाश कितने हो जाएगा और ये प्रकाश इस प्रकार प्रकाश है खाली आलोक प्रकाश नहीं आलो तो जोड़ा है आलोक प्रकाश जड़ा है यह प्रकाश ऐसा है जो आलोकों को भी प्रकाश करने वाला परमात्मा का जो प्रकाश है वो प्रकाश आलोकों को भी प्रकाश करेगा अंधकार को भी प्रकाश करेगा अंधकार को देखने के लिए आलोक चाहिए हा करते हैं अंधकार देखने के आलोक चाहिए रात में अंधकार देखने के लिए टॉर्च लेना पड़ता है <laughs> कितने टॉर्च लेना पड़ता है अंधकार को देखने के लिए स्विच लेना पड़ता है बिजली के स्विच देना पड़ता है ना <laughs> अंधकार को देखने के लिए आलू को जरूरत है ना नहीं <laughs> आलू को जरूरत नहीं किंतु <laughs> ये परमात्मा का आलो कैसा है वो आलोक अंधकार को भी प्रकाश करता है अंधकार को देखने के लिए जो आलोक चाहिए और प्रकाश दीप जलाने पर दीपा में प्रकाश सोच कर, दीपा में प्रकाश रहेगा डर होता है ना, उसको देखने के लिए और प्रकाश चाहिए नहीं दिन में देने में धूप में लेकर रखेंगे सूर्य किरण के द्वारा दीप प्रकाशित होगा ना नहीं दीप शब्द का थे जिसमें तेल रखते उसको नहीं लेना ये प्रज्वलन ज्वलन वाला जो थोड़ा सा भी प्रकाश है उसको प्रकाश करेगा अधिक प्रकाश वाला प्रकाश नहीं करेगा अधिक प्रकाश वाले कम प्रकाश वाले को प्रकाश करता है न नहीं, नहीं। प्रकाश को कोई प्रकाश नहीं करता है अधिक हो कम हो प्रकाश के आश्रय प्रकाश जहां है उसको प्रकाश करे जैसे बल्ब कम पावर उसके कांच को होल्डर को जहां रखा इसको तो दिखा देगा प्रकाश को अन्य प्रकाश प्रकाश नहीं करता है प्रकाश कम प्रकाश है अधिक प्रकाश है तो अधिक प्रकाश उस स्थान को प्रकाश करेगा प्रकाश को नहीं प्रकाश करता है किंतु ये जो परमात्मा का प्रकाश है सूर्य को भी प्रकाश करने वाला सूर्य को प्रकाश करने वाला कौन से प्रकाश है बताओ सूर्य चंद्र को प्रकाश करने वाला प्रकाश है ज्ञान रूप प्रकाश है वो के द्वारा उसका दर्शन कहाँ होगा प्रकाश को भी प्रकाश करने वाले अंधकार को भी अंधकार को जानने के लिए ज्ञान से जानते हैं नहीं वही प्रकाश रूप है और परमात्मा का प्रकाश इतने तेज है श्लोक बोलो देवी सूर्य उथिता यदि भाषदी सात भाष तस्त्म तक जगत कृष्ण तत्रिकगत स विभक्त मने कदा त विभक्त मनेक अपश्य शरीरे पांडवस्तदा शरीरे पांडवस्तदा कृष्णं शिखस्तन जगत्कृष्ण कविभक्त मनकदा अपश्य शरीरे पांडवस्तदा तत्र शरीरे शरीर देव देवदेव से शरीर एक देव देवदेव देव देव देव। सारे देवताओं का देव है सबका देव परमात्मा के शरीर में स्वरूप में शरीर का तो स्वरूप में एकस्थम एक शरीर में एक देश में स्थित है क्या स्थित है कृत्नम जगत संपूर्ण जगत स्थित है पांडव ने देखा पांडव तदा अपश्यत पांडव अर्जुन ने तब देखा क्या देखा कृष्णम जगत संपूर्ण जगत संपूर्ण जगत किस प्रकार अनेकथा प्रविभक्तम अनेक प्रकारे विभाग वाले अनेक प्रकार, अनेक प्रकार वहां देवता पितृ मनुष्यदि भी है पशु पक्षी भी है भूवा महजन सब लोग ब्रह्माड सब विभाग सब देखा सब कुछ देखा ज्ञानी कथा प्रभुतम कृष्णम संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा संपूर्ण जगत कितने देखा अर्जुन, पांडव तथा अपोचित देखा एक ही शरण में एक देश में थी ते हाँ श्लोक बोलू कृष्ण जगत कृष्णं विभक्त माने कधा श्य देवस्थ शरीर पांडवस्त तत स विस्मृिष्टो तत स विस्मृिष्टो हृष्ट म धनंजय हृष्ट म धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं प्रणम्य शिसा द कृतांजलि भाषत कृतांजलि भाषत तत विस्मयाविष्ट धीष्ठरो माँ धनंजय प्रणम न शीर्ष देव कृतांजलि भाष तत स धनंजय विस्मयाविष्ट स धनंजय विस्मय से प्रविष्ट आश्चर्य हो गया विस्मय होकर के आश्चर्य को प्राप्त करने पर हृष्ट ह्रिस्टा रोमा हृष्टानी रोमानियस्य लोमा पुलकित तो हो गयी हर्ष होकर लोमा पुलकित तो होगी सब तो ऐसा हर्ष रोम होकर के शिवसा देव प्रणम्य शिसे देव परमात्मा को प्रणाम करके जो करके प्रणम्य नमन करना है प्रकर्षण नमन करता झुक करके सिर से प्रकर्ष अत्यधिक भक्ति श्रद्धा पूर्व प्रणाम करके कृता ही दोनों हाथ को जोड़ करके अंजलि अहिषलि दोनों हाथ जोड़ करके अभाषत प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके सिर से हाथ से और श्रद्धा भूतिपूर्व प्रणाम करके और जु कहा क्या कहा आगे कहेंगे स्वयं को बोलो तया रो माधनंजय प्रणम्य सिरसा देवं देव कितांजलिभाषत ये श्लोक में अव्यय पद कुछ है किसको मालूम है तो बता कितने अव्यय पद है बोलो आप दो, दो है यो क्या ततः एक है और दूसरा प्रणम्य प्रणम्य दो पद प्रणाम करके अव्य है तो सुनकर सुनना प्रणाम तत् में विसर्ग है आगे स है स पर तो विसर्ग होता है विसर्ग को सह हो सकता है ना नहीं त्यागे स है विसर्ग को सह हो सता है न नहीं हो सकता हो सकता हो सकता है किस सूत्र से विसर्गो को स होता है वहा शरीर से विसर्जन से सह से सह हो सकता है क्यों नहीं हुआ यहां वहा शरीर लगा विसर्ग को विसर्ग रखा एक पक्ष में विसर्ग हुआ अन्य पक्ष में स भी हो सकता है विस्मया विष्टो ये क्या भी होती है विस्मयाविष्ट है? विसर्ग होना था रेप को यहाँ विसर्ग नहीं हुआ क्या कारण है क्या रेप को विसर्ग क्यों नहीं हुआ प्राप्त था खर बसाने में विसर्जनीय पर खर है।, नहीं है क्या पर क्या बन रहे हर में नहीं है आएगा इसलिए खर पर में नहीं उनसे विसर्ग नहीं हुआ तो क्या सूत्र लग गया हसीचय के सूत्र है बताएंगे हसीचय सूत्र लगने से हस में है हाँ पर है ना हस्परम होने से रू हो कोके गुण हो जाता हसीचय लग गया ना विस्मया विष्णु कृतांजलि अभास कृतान यह हरि जैसे हरि ऐसे हरी ही विसर्ग होना था विसर्ग क्यों नहीं हुआ परम क्या है हा कर में आता है ना नहीं हस में आ गया हज नहीं आता है तो रह को रीतांजलि रभा सतो यहां तक तो, तो संजय ने धृतराष्ट्र को कहा और ऐसे अर्जुन हाथ जोड़कर कहा करके आगे अर्जुन क्या कहता है स्वयं अर्जुन उवाच अर्जुन पश्यामि देवां देवांस्तव दैवे पश्या देवास्तव सर्वांस्था भूत विशेष सघान सर्वास्था भूत विशेष सघान ब्रह्मीशन कमलासनस्थ ब्रह्मांड निशन कमलासनस्थ नृसिश सर्वा अनुरगा दिव्याृसिवा अनुरगा दिव्या अर्जुन उवाच नाम सेवा स्तव देवदे सर्वास्तथा भूत अर्जुन ने कहा हे देव हे देव करे परमात्मा संबोधन करके तव देहे, देवान पश्यामी आपके सर्वे में सभी देवताओं को मैं देखता हूँ पश्यामि देवान कहा देखते हैं तव देव देव, देव संबोधन हे देव तव देहे देवान पश्यामि कौन से देवा सर्वान सर्वान देवान, देवान पश्यामि सारे देवताओं को देखता हूं खाली देवताओं का अव कुछ क्या है तथा भूत विशेष संघान भूत विशेष संघ समुदाय जितने स्थावर जंग में अनेक प्रकार है सब के समुदाय को मैं देखता हूं भूत विशेष संघ संघे समुदाय ठावर स्थिर रहने वाले ऐसे पर्वत भी थावर है वृक्ष भी तावर है जंगम चलने वाले पशुपक्षी है ठावर जड़े या चेतन चेतन भी है जड़े वृक्ष भी आ गया तावर में और जंगम चलने वाले ये सब जितने हैं पर सब भूत विशेष संज्ञान अनेक भूत विशेष उनके समुदाय देख रहा हूं कहा देख रहे हैं हूँ तब दे कौन बोल रहा है किसको बोल रहा है हे हाँ, देव ब्रह्मानं ब्रह्मा जी को भी देख रहा हूँ कहा देख रहा हूं तब देव दे और ईशम शिवजी को भी देखता हूं ईश्वर को कमलासन स्तम ब्रह्मांडम अच्छा कमलासन ब्रह्मानं ब्रह्मा को देख रहा हूं ईशम इसका विशेषण है यहां ईश्वर शिव जी का नाम नहीं कमलासन स्तम ब्रह्मांम ईशम कमलासन कमल पद्म है आसन जिनका ऐसे जो ब्रह्मा है वो ईश्वर क्या है प्रजाओं के ईश्वर चार मुख वाले ब्रह्मा कमलासन पृथ्वी पद्म में स्थित है, है। मैं देखता हूं देख रहा हूं ऋषिश सर्वान सारे ऋषि भी देखता हूं ऋषि वशिष्टादषि ऋषिश्च ऋषिश पश्या सर्वान दिव्यान सारे उरोग सर्प वासु की प्रभृति दिव्य सर्प उनको भी देखता हूं सर्वान सारे ऋषियों के सारे सर्पों को सब को देखता हूं ब्रह्मा जी का ईश्व काी तार शासन करने वाले प्रजाओं का आपके सर्वे में देख रहा हूँ श्रो के बोलो अर्जुन उच पश्चा देवांश देव दे, तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मी संघ कमलासन स्थ मृषिश्च सर्वान प्रदान्च दिव्यान अनेक बाहु दर वक्त्र अनेक बाहु दर वक्त नेत्र पशा यां पशा ना न मध्यंग नुनस्तवादीं ना न मध्य न पश्यामि स्वादी पश्या पश्यामि विश्व विश्व अनेक बाहु बाहू दर वक्तनेशाता न मध्यम आदि श्या इसमें संबोधन है कोई पद हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप विश्वस अनंतरूप है अनंतरूप नहीं अनंत रूप कहा विश्व ईश्वर विश्वेश्वर सारे ब्रह्मांड का ईश्वर अश्व रूप में सच विश्व सारे ऋप बाले आप हे विश्वप हे विश्वर ता पश्यामी आपक मैं देखता हूं या कहता ताम तुमको देखता हूं कैसे देखता हूं अनेक बाहु बाहु नेत्रम अनेक उदर वक्तृ नेत्र बाहु उदरम वक्तृने बाहूदर अनेकानि नेत्रण रूपे जिसमें सर्वतो त्वा त्वाम आपके आपको मैं देखता हूँ बाहु कितने पेट कितने अरे वक्त क्या है मुख नेत्र अनेक है वो गिनती नहीं कर सकते कितने सर्वतो अनंत रूपम सब रू भी कितना है अनंत रूपम अनंत रूपम तो रूप का अंत नहीं होता जहां देखो भरा हुआ है कितने रूप नहीं बचाते कितने मुख कितने उधर कितने नेत्र और उसका ना अंतर न मध्यम न पुनत्वादी अनंत में अंत कौन होगा अनंत का अंत होगा नहीं अनंत का आदि होगा नहीं आदि नहीं अंत नहीं तो मध्य भी कहाँ होगा मध्यम निकल आदि अंत देखो तो मध्य होगा आदि अंत पता नहीं चलते तो मध्य भी नहीं पुनःवादी जहाँ देखो कहीं कहा से शुरुआत कहाँ तक तो जाना पता नहीं भरा हुआ है ऐसे आपको आदि अंत मध्य रही तो तब आदि न मध्य न अंत न ऐसे रूपक में देख रहा हूँ शो को बोलो अनेक्रम कश्यापम ना न मध्यम न पुनस्तवादीं कश्यामी विश्व सर्वे स्व किटन ग्रीणंटिन तेजो राशि सर्वो दी तेजो राशि सर्वो दी पशा तांदुर्च समता <णत्ता Berryriya> दुर्नीक्ष सीप्ता नलार्क द्युतिमेय दीप्ताक्युतिमेय कीरीटी नंग दिन चकृण चेजो राशि सर्वतो दीप्ति मंत्र पशांग जैसे रूप परमात्मा का अर्जुन देखकर एक बोल रहा है वो देख रहा है देख कर बोल रहा है हम सुन रहे हैं उसको थोड़ा सा मन में रह करके ध्यान करो थोड़ा पांच मिनट आंख बंद कर बैठो कैसे रूप देख कर अर्जुन ने बताया अपने सुना ऐसे चिंतन करो हमारे सामने भगवान का दर्शन कोई करता है कोई श्रवण तो करता है कम से कम सुने समय उसके रूप का जैसे सुना ऐसे चिंतन करना परमात्मा सामने है विश्व रूप दर्शन हम कर रहे हैं उनके सामने हरे हरे हरे गदिनं किन ग्रीन किचक्रेन सर्वतो तेजो सर्वतो सर्वो पश्यामि तां दुर्निरीक्षं सर्वतोदी पश्यामि तां दुर्निरीक्षं पशा देवता दीप्ता देवता दीप्ताक्युतिमेय एजो किीटीन गलीजो राशि शो देम पश्यामि पशा वाले शिव किटी वाले आबू गदा धारण कर से गधी पश्यामि, पश्यामी चक्र है तो चक्री पश्यामि, आप चक्री हे तेज राशि तेज प्रकाश के पुंज ढेर एक किसी है। बहुत प्रकाश सर्वतो दीप्तिमत सब प्रकाश वाले दीप्तीय प्रकाश पूरा पूरा दीप्तिमान सर्वत्र प्रकाश है पश्यामित दुनिरीक्षम समंतार आपका निरीक्षण करना दुखे न निरीक्षण देखना बड़ा कठिन होता है इतने प्रकाश है दिव्य चखु देने पर भी अर्जुन कहते निरीक्षण देखना बड़ा कठिन होता है इतने प्रकाश पुंज है और सामान्य चक्यु उनसे क्या दिखना समंता तो पूरा सवर व्याप्त है सौर प्रकाश माने ऐसा जो रूप पूरा व्याप्त है दीप्त अन का द्वितीम दुतिम अप्रमेय दीप्त अनल अर्क द्वितीन अनल अग्नि अर्क सूर्य सूर्य भगवान होने पर भी बादल ढक जाने पर कुछ प्रकाश नहीं दिखता है और अनल अग्नि होने पर भी बुझने वाले थोड़ी थोड़ी अग्नि है कुछ प्रकाश नहीं होता है किन्तु ऐसा नहीं दीप्त प्रज्वलित अग्नि अग्नि अनल है जिसमें काष्ट भेत आदि ईंधन बहुत पर प्रज्वलित अग्नि है ऐसे दीप्त अन्य सूर्य भगवान प्रकर सूर्य उसके समान ज्योति प्रकाश वाले आपका कितने प्रकाश है और अप्रमेयम आपका ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान का विषय नहीं होता है अप्रमेयम प्रमा का विषय होता है जड़ पदार्थ को तो हम घटोपट को जान लेते हैं घटपट और जड़ प्रकाशन से घट का ज्ञान होता है किंतु ब्रह्म परमा नहीं प्रमेय नहीं अप्रमेय किसी भी प्रमाण के द्वारा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है यह कि वेदांत प्रमाण ही परमात्मा का ज्ञान के साख्यातकार करने के लिए जो अभी दिव्य चक्षु से अर्जुन को ज्ञान होता है वो तो साकार रूप है वो भी कठिन है देखने के लिए और उस वो जानता है आपका जो वास्तव स्वरूप है वो तो अप्रमेय है वेदांत प्रमाण भी इतर निराश करके बताता सब अज्ञान को नाश कर देगा पर ब्रह्म को प्रकाश नहीं करता है पर ब्रह्म स्वयं प्रकाश माने है तो ऐसे जो आपका रूप है प्रज्जवलित अग्नि सूर्य के समान जिनका प्रकाश है ऐसे स्वरूप को मैं देख रहा हूं कैसे देख रहा हूं आपके दिव्य चक्षु आपकी कृपा से दिव्य चक्ष ऐसी मैं देखता हूँ जो की दुर्निरीक्षक बड़ा कठिन देखने के लिए तो भी मैं पश्यामी हलो को बोलो किरी दिन चंग सुरचंग य तम क्षर परेदर परम वेदितम से शाश्वत धर्मगोप्ताय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्थ पुषो मत मे सनातनस्थ पुषो मत मे तम क्षर परेदीत तम से पर निदान गोप्ता सनातन संषो मतो मे तुम परम अक्षर न क्षरति अक्षर परम अक्षर ब्रह्म है वेदितव्यम सारे है सात्र के द्वारा मुख्य के द्वारा ज्ञ आपी हे ज्ञ य प्रभुशाम आगे कहेंगे सारे शास्त्र के द्वारा सारे में मुख्य के द्वारा गेह आप ही है और कुछ नहीं है और कुछ गेह पदार्थ नहीं आप ही वेदितव्यम तम तो अवश्य विश्व से परम निधान ये सारा ब्रह्मांड का परम निधान आश्रय निदान उसमें स्थित होता है सब ब्रह्मांड आप में लीन हो जाता है सबका आश्रय आप ही परम निधान तव तो अव्यय आप अविनाशी तत्व अविनाशी अव्यय व्य नहीं विकार नहीं होता है शास्त्र तो धर्म गोपता, शास्त्र तो नित्य धर्म है जो वैदिक वा... धर्म है ये धर्म की रक्षा करने वाले आप है धर्म की रक्षा करने वाले परमात्मा नहीं हो तो धर्म की रक्षा कौन कर सकता है परमात्मा ही रक्षा करते हैं। इसलिए अनादिकाल से वैदिक धर्म इसका लोप नहीं हो सकता है कलयुग अधिगह से पाप बढ़ जाएगा धर्म का लोप नहीं होगा अभी भी धर्म का लोप हो गया ऐसा नहीं नहीं मानने वाले बहुत है मानने वाले भी बहुत है अभी मंदिर में बद्रीनाथ केदारनाथ में बद्रीनाथ में हम पहले दर्शन करते थे चातुर्मा से किए थे खाली रहता था बैठते थे था, अंदर जान टिकट करके बैठते महातवानो को बैठ जा दो राजा में को रहते थे जाते थे एकदम पास में बिल्कुल पास में जहां तो जा सकते हैं बिना टिकट दर्शन होता किंतु अभी इतने हो जाते हैं वो लोग कोई कहीं को जानते हाथ जोड़ते महाराज जी जो हम क्या करेंगे कभी किसने हमारे लिए टिकट कर लिया टिकट करने पर ही बैठकर दर्शन नहीं हो पाता है अंदर इतने मीडिया टिकट वाला भी होते है और लाइन लंबा लाइन और टिकट नहीं कर कम से कम का प्रातःकाल उनका जो अभिषेक आदि दर्शन सामने दरवाजे सामने खड़े होकर दर्शन करो एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा कोई आपत्ति नहीं थी अभी इतने लाइन ही तो कहते क्या महाराज आप जाकर फिर दोबारा आ जाओ कि यहां से निकलो सब लोग आ रहे खड़े होने इतने लोग हो जाते सब स्थान पर बहुत लोग जितने विरोध अश्रद्धा करते है कुछ भी करते श्रद्धा भी बढ़ती है बहुत लोगों श्रद्धालु बहुत ही भक्त भी कम नहीं होते है लोप नहीं हुआ धर्म है कुछ है, लोप नहीं होता है बहुत लोग पालन नहीं करते किंतु तो पालन करने वाले होते हैं बहुत लोग अखादे खादे प्याज लसन खाने वाले होते हैं अब बहुत लोग को छोड़ने वाले भी होते हैं जितने सब अलग अलग मत प्रचार करते हैं बहुत सारे में सब छोड़ने वाले बहुत है जो नॉन खाने वाले होते हैं जो मांसाहि खाते अमित सब छोड़ने वाले बहुत होते हैं इसे इस प्रकार सब धर्म की रक्षा परमात्मा करते हैं और परित्राणा साधु नाम बिनाचार्य दुष्कृता परमात्मा प्रति युग में आकर के साधु सदाचार्यो की रक्षा करते हैं और थोड़े बीच में कभी कुछ होता है उथान पता होता है उसको सहन करना पड़ता है ये तो सब सत्य त्रेता युग में भी त्रेता में भी अशुओं के राक्षस का कम प्रताप था मुनि से लोग को यज्ञ अग्नोत्र आदि करते तो उसको नष्ट कर देते थे भगवान राम जी आए और इस प्रकार बहुत ही अभी इतने भय नहीं है जैसे तारू समय में भी देवास्व संग्राम पहले कितने अश्वश् हो गए परमात्मा आकर के समाप्त करना पड़ा इसलिए यह तो चलता है काल का प्रवाह चलेगा किंतु धर्म रक्षा करने वाले परमात्मा है और जो धर्म की रक्षा करने वाले है नित्य धर्म शाश्वत धर्म की रक्षा करने वाले वह वा नित्य होंगे इसे सनातन सनातनतम आप हमेशा रहने वाले चिरंतन अनाधिकाल से आगे रहेंगे आप सब आप में सब कुछ वेद की भी उत्पत्ति होती है किंतु आप सबका कारण सनातनत्म पुरुषों में मतम सनातन पुरुष आप है परमात्मा स्वरूप ब्रह्म आप में सारे जगत उत्पत्ति प्रल आप निस्व एक स्वरूप है बोलो तमा क्षरण परम वेदित विश्व परम जया शाश्वत धर्म गुप्ता सनातन स्थम पुषो मत मे शन्नो ओन मित्र शुण शो भव शन इंद्रो बृहस्पति शन्नो विषु क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु वाय ब्रह्मासि प्रत्यक्ष ब्र्मा प्रत्यक्ष ब्रह्माशतमश्यमिश आविमाविवक् शांति शांति शांति